सह सहना सहनौ भुन सह वीर्य कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्विषा वह ओ शांति शांति, शांति, शांति अनुवाद की इकतालीसवीं कक्षा अट्ठावनवा अभ्यास चल रहा था उसमें इधर का पृष्ठ देख लिया था शब्द और नियम इसमें तरप और तमप दो प्रत्यय हुए थे तमप प्रत्यय बहुतों में से एक को छांटने के लिए और तरप दो में से एक को छांटने के लिए उसमें उदाहरण के वाक्य देखिए षड ऋतव संति ऋतु में छह होती हैं वसंत ग्रीष्मादय देवदत्तो दत्तो यज्ञ तो दो व्यक्तियों में से एक को अधिक कुशल बताया जा रहा है तो यज्ञ में पंचमी हो जाएगी और पटु शब्द से तरप प्रत्यय <coughs> तो देव तत्व तरह ऐसे ही कृषि शब्द से कृषि तरह लघु तरह भीरुतरह मृदु तरह कालिदास कवि नाम कविशुगा जब बहुतों में से कुछ हाटेंगे तो तम प्रत्यय हो जाएगा बुद्धिमत तमह बुद्धिमत शब्द से मतु प्रत्यंत क्योंकि बुद्धि शब्द से नहीं जुड़ेगा बुद्धि तमह करते कहीं बुद्धितम शब्द नहीं बनेगा क्योंकि हमें बुद्धि वाला ये अर्थ लेना है तो उससे तम प्रत्यय करेंगे और कवि नाम और कविशु यहाँ विकल्प करके सप्तमी और ष्ठी दोनों हो जाएंगे यतच निर्धारण तो बुद्धिमत्तम पटुतम योग्यतमश्चासी कृष्ण छात्राणाम छात्रेश यहाँ भी बहुतों में से एक छात्र को छाट रहे हैं तो पटुतम तमक हो गया और यदि करेंगे तो क्या बनेगा पटिष रमा कमलाया पटुतरा यहाँ दो में से ही एक को छाटा जा रहा है तो तरप हो गया स्त्रीलिंग में पटुतरा कमला में पंचमी हो गई श्यामा छात्रासु पढ़ोत्मा अस्थि यहाँ तमप हो गया क्योंकि बहुत बहुवचन है छात्रासु बहुतों में से एक कुछ हटा जा रहा है तो हिंदी के वाक्य देखिए एक वर्ष में छह ऋतु होती है एक वर्षेतव भवंती या संति जायंते वर्तनते सर भी बोलते हैं एक अस्मिन संवत्सर है तो वसंत ग्रीष्म वर्षा बहुवचन में और स्त्रीलिंग में नहीं यहाँ एक, एक वचन में स्त्रीलिंग में आएगा वर्षा और शरद यह भी स्त्रीलिंग का ही होता है लेकिन प्रथमा के क्वचन में शरद ही बनेगा आएगा उसका लुक हो जाएगा और हेमंत है शिशिरश्च हैं शरद शिवलिंग का आता है हैं रूप में क्या अंतर आएगा रूप में क्या अंतर आएगा अलंत शब्द है ये तो जैसे संसद इम संसद बोलते हैं नहीं अस्याम संसदी ऐसे ही शरद है वसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं तो वसंतम ऋतु या समास कर देंगे वसंतरुम बसंत का ऋतु का कर्मधारा समास करके वसंतरतुम ऋतुराजम कथयन्ति कहते हैं यदि आप कथ बोलेंगे तो इधर फिर कर्मगाछी में कर्म में प्रथमा होगी अब आएगा बसंत ऋतु ऋतुराज कथ्यते आपने एक आधा उधर का कर लिया आधा उधर का कर लिया दोनों में एक रूपता लानी है हाँ यदि हम इधर कर्म बनाएंगे तो कथयंती वदी भाषंते वसंत में सभी वृक्ष और लताए फल फूल से युक्त होती हैं। तो वसंते वसंतर हाँ वसंते भी कह सकते हैं वसंते सभी वृक्ष और लताए तो होती हैं कि ये करता है तो सर्वे वृक्षा लताश फल फूल से युक्त अब यहाँ फल फूल से युक्त फल फल से मतु प्रत्यय करके फल से मतु प्रत्यय करेंगे तो मतु प्रत्यय हम वृक्ष के कारण से उसको स्त्रीलिंग में लाएंगे या लता के कारण से वृक्ष के कारण से पुलिंग में लाएंगे लता के कारण से स्त्रीलिंग में लाएंगे क्या होना चाहिए हम्म स्त्री पुंगच उपमान स्त्रिया उपमान स्त्रिया तो पुलिंग ला सकते हैं तो फलवंत है। पुष्पवंत क्योंकि फल और फूल दो अलग अलग हैं ना, अथवा फल पुष्पवंत फल पुष्पवंत भवंती वसन्ते सर्वे वृक्षा फल और फूल से युक्त होती हैं अथवा जायन्ते किसमें ये कहा से ले आए आप यहाँ मतो प्रत्यय का प्रयोग का अनुवाद चल रहा है ये तो आप मतो प्रत्यय तो आपने किया नहीं इसमें बाकी में कहीं भी मतो प्रत्यय भी इसमें देखना है आपको साथ में पीछे आया था ना मतु यहाँ तो तरप तमप है लेकिन मतु पीछे आ चुका है क्योंकि फल फूल से एक तो का अर्थ है फल फूल वाली होती है इस रूप में लेना है ग्रीष्म ग्रीष्मतु में धूप बहुत उग्र होती है तो ग्रीष्म आतपो आतपो आत पुलिंग का ही है आतपो बहु उग्रो भवतीग्रो भवती हम्म ग्रीष्म में भीषण भीषण तो भयंकर होता है यहां कोई उसकी भयंकरता नहीं बताई जा रही उसकी मात्रा अधिक बताई जा रही है मात्रा अधिक होने से भयंकर थोड़ी जाएगा किसी के पास में बहुत सारे रुपए आ गए मात्रा अधिक होगी भयंकर नहीं लगेंगे उसको वो वर्षा ऋतु में वृष्टि अधिक होती है तो वर्ष अथवा वर्षायाम वर्षा तो वृष्टि अधिका जायते वृष्टि अधिक होती है वर्षा वर्षा के वृष्टि बहु का करेंगे तो बहु भी बनेगा शरद ऋतु से ठंड शुरू होती है तो शरद ऋतु से ठंड शुरू होती है अब यहां उसका जो समय बताया जा रहा है शुरू होने का वो शरद ऋतु से है तो शरद पंचमी का एक वचन या शरद शरद शरद ऋतो यहां शरदर्तु मत कर देना अखालन है ये शरद शरद ऋतो शीत आरभ यदि आपने किया है तो इधर फिर तृतीय आएगी आप कर्म वाच्य में उसमें भा, भावाच्य में ले गए ना तो भावाच्य में ले जाएंगे तो इधर फिर बदलना होगा आपको हाँ शीत शब्द ये ठंड के लिए आ रहा है तो इन्होंने तो शीत दिया है वैसे क्योंकि ऋतु के अर्थ में है ये एक तो होता है ठंड जो हमें लगती है कभी लेकिन एक ऋतु के लिए आ रहा है तो ऋतु के लिए शीत शब्द आता है वो पुल्लिंग में आएगा जैसे अन्य आए हुए है ऋतु वसंत ग्रीष्म इत्यादि केवल शरद यही स्त्रीलिंग में आता है अन्य तो वसंत है ग्रीष्म है हेमंत है शिशिर है वर्षा और शरद को छोड़ दीजिए ऐसे ही शीत शब्द भी यहां जो हेमंत और शिशिर में सबसे अधिक ठंड किसमें होती है हेमंत में या शिशिर में हम पहले कौन सी आती है हेमंत या शिशिर जो पहले आती है उसमें कम होती है और जो बाद में आती है उसमें अधिक होती है और दोनों में वैसे ठंड का प्रभाव रहता है लेकिन जनवरी और दिसंबर या जनवरी फरवरी इन तीन महीनों के बीच में जो भाग रहता है उसमें अधिक होती है, का क्रम क्या है? क्रम जो तुमने बोला वही क्रम है हेमंत ऋतु में ठंड बढ़ती है तो हे मंत्र हे मंत्री वर्धते गुरुजी इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं वर्धते ठीक है, है? तो शैत्यम में आपने वो भाव में ही कर लिया उसको स्वार्थ में ही कर लिया है शिशिर में हिम गिरता है और ठंड अत्यधिक होती है तो यह है हेमंत के आगे शिशिर आता है शिशिर में अधिक होती है पाला पड़ता है जिसमें उस पाले को हिमम कहा गया है तो हिम गिरता है तो शिशिरे हिमम पततीम च हाँ शैत्यम च अत्यधिकम भवती शैत्य अधिक होता है उसमें राम शिव दत्त से अधिक चतुर पटु कृष और लघु है तो राम शिव दत्ता अधिक चतुर तो चतुर शब्द से भी आप लगा सकते हैं चतुर तरह लेकिन पटु शब्द वैसे आता है इनको इन्होंने दोनों दे दिए हैं इसमें दोनों दे दिए हैं, लेकिन एक ही होना चाहिए था क्योंकि जो पटु का अर्थ है वही चतुर्थ है अब हम कह रहे हैं कि अधिक चतुर अधिक पटु चतुर के साथ साथ भी अधिक शब्द आएगा पटु के साथ भी अधिक शब्द आएगा तो पटु तरह इतना ही पर्याप्त है तो राम शिव दत्तात् पटु तरह कृष्ण तरह लघु तरस चास्ती हाँ चतुर और पटु तो समानार्थक बन रहे हैं ये तो एक ही देना पर्याप्त है इसमें मुझे धनिक से विद्वान प्रियतर है हुँ? मुझे मुझे से विद्वान प्रियतर है तो मुझे का क्या होगा है? नहीं महियम आपने किया तो है लेकिन महियम किस आधार पर किया है इसको संप्रदान कैसे बनाएंगे अच्छा लगता है ये भाव लेकर के भाव लेकर के बना सकते हैं तो उधर आप रोचते कह सकते हैं महियम धनिकाद, विद्वान अविद्वान तो विद्वानी रहेगा और प्रियतर ठीक है तो धनिकाद और अधिक शब्द इसमें अधिक अर्थ आ ही गया इसमें धनिक से विद्वान प्रियतर है तो धनिकाद, विद्वान नहीं यहाँ पर रोचते भी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि प्रियतर है इसमें ये भाव आ चुका है प्रियतर में प्रियता का भाव आ गया अब यहाँ पर जो मुझे महिम बोला आपने वो अशुद्ध हो जाएगा यहाँ बोलेंगे माम। माम। मेरा तो, म, मम मेरा प्रियतर है तो मम का विद्वान प्रियतरोस्ती हम्म धन से विद्या प्रशस्तर है धनाद विद्या प्रशस्तरा विद्या विद्या से भी बुद्धि प्रशस्तर है विद्याया विद्या बुद्धि ही प्रशस्तरा और यहाँ पर यदि ये सुन करेंगे तो क्या बनेगा और ये कई बार बता चुका हूं मैं इस विषय को श्रेयसी नरेंद्र सुरेंद्र से छोटा है और महेंद्र राजेंद्र से बड़ा है तो नरेंद्र सुरेंद्रात नरेन्द्रात लघुतरोस्ती लगुतर, लगुतरो, महेंद्रो महेंद्र महेंद्रश्च राजेंद्रात तो वहां तो लघुतर बोला तो इधर फिर महत्तर हो उसकी बड़ा है उससे इसमें की जरूरत है पहले वाला मत लगाइए एक बार भी हो जाएगा हाँ, चे, चे। चे, वैदिक धर्म सारे धर्मों से प्राचीन है तो वैदिक धर्म सर्वेशु धर्मेशुद अथवा सर्वेशा धर्म नाम धर्म पुिंग है वैदिको धर्म या वैदिक धर्म सर्वेश धर्म सर्वेश धर्मेश प्राचीन तमोस्थ साम्यवाद सबसे नया वाद है साम्यवाद साम्यवाद सबसे नया वाद है तो वाद का इन्होंने वाद दिया है तो साम्यवाद यदि हम बहुतों में से एक को कुछ हाटे सभी वादों में से एक वाद अर्थात साम्यवाद तो उस तरह से तो नहीं देना चाह रहे हैं ये वाक्य के लिए हम्म तो यहां पंचमी सही रहेगी साम्यवाद सर्वेभ्यो वादोस्ती क्योंकि नूतनोवादोस्ती तमप यदि लाएंगे तो किधर लाएंगे तमप का कोई प्रसंग बन नहीं पा रहा है इसमें तमप लगेगा इसमें मेरे इसमें करे साम्यवाद सर्वेशम साम, नूतन तमोवादी हाँ तो ऐसे बोल सकते हैं उसमें फिर वाद अलग से और बोल सकते हैं सामे साम्यवाद सर्वेशु वादेशु या सर्वेशम वादान तो इस तरह से लंबा वाक्य बनेगा थोड़ा तब तम आ जाएगा हरिश्चंद्र सबसे बड़ा दानी था हम्म तो हरिश्चंद्र अब सबसे बड़ा दानी सबसे बड़ा का मतलब क्या हो गया सबसे तो सर्वेश्याम या सर्वेशु सर्वेशी करेंगे या सप्तमी करेंगे तो हरिश्चंद्र सर्वेशम अथवा सर्वेशु अब बड़ा दानी का अर्थ क्या होगा यहाँ यहाँ बड़ा कोई आकार में बड़ा नहीं है कि हम अल्पर महत इत्यादि शब्दों का प्रयोग करें तो अच्छा ही कहलाएगा वो तो श्रेष्ठ कह, कह सकते हैं या प्रशस्त तम कह सकते हैं हरिश्चंद्र सर्वश्रेष्ठ नहीं आपको तमप लाना है इस तरह से वाक्य बनाइए तमप को लाते हुए तो हरिश्चंद्र सर्वेशु सर्वेश्ठ दानी अस्ती हम्म हाँ, आसी था राजाओं में दुर्योधन सबसे अधिक दुष्ट प्रकृति का था तो राजसु अथवा राज्यम दुर्योधन अब सबसे अधिक दुष्ट प्रकृति इसमें सबसे अधिक की न बना करके हाँ हम सीधे उसमें तम प्रत्यय या स्थन प्रत्यय ला करके तब बनाएंगे तो दुष्टतम स्वभाव अगर बहुरी ही कर दें इसमें को दुष्टतम स्वभाव नहीं दुष्टतम तो वो बनेगा विशेषण उसका स्वभाव का नहीं बनेगा हम्म किसमें दुष्टतम नहीं दुष्टतम प्रकृति माने स्वभाव या यूँ कह सकते हैं कि प्रकृतिया तृतीया करके उसमें के राजसु दुर्योधन प्रकृतिया दुष्टतम आसी सभी में दुष्टतम प्रकृति का था दुष्टतम था स्वभाव से दुष्टतम था परमाणु सबसे छोटा अणु होता है तो परमाणु सबसे छोटा तो सूक्ष्मतमोति परमाणु सर्वेशु या सूक्ष्मतमो सूक्ष्मतमोति नवग्रहों में सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है किसमें परमाणु सूक्ष्मतमो हाँ लगा सकते हैं विशेषण सूक्ष्मतम का विशेष उसका नवग्रहों में सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है नवग्रहेश सूर्य विशालतमो ग्रहोस्ती सर्वेशु, सर्वेशु या सर्वेश विशालतमो ग्रहोस्ती तभी तो लगाना पड़ेगा छाट किसमें से रहे हम हम छाट किसमें से रहे या तो हम ग्रहेशु बोलें कुछ तो बोलेंगे हैं? नवग्रहेश सूर्य श्रेष्ठ ग्रहो अस्थ नवग्रहेश हाँ? हाँ, तो हाँ नवग्रहेश में सप्तमी आगे ठीक है हाँ आगे सब आगे ठीक है आगे नहीं लगेगा वो नवग्रहेशु में आ गया या तो सर्वेशु नवग्रह ग्रह नवेशु तो सप्तम तो है नवग्रह बोल दिए तो उसमें कोई बात ही नहीं है तो नवग्रहेशु सूर्य श्रेष्ठ ग्रह श्रेष्ठ नहीं बड़ा की बात हो रही है महत्तम विशाल या महत्तम हाँ महत्तमो ग्रहोस्ती नवग्रहेशु सूर्य सूर्यो महत्तमो ग्रहोस्थी हाँ जहाँ कोई छांटने के लिए अन्य शब्द नहीं आ रहा है जैसे पीछे आया था कि परमाणु सबसे छोटा अणु होता है अब यहाँ किन्वे से हम छांट रहे हैं तो वो शब्द केवल एक ही तो है यहाँ सबसे तो वहाँ सर्वेश्व या सर्वेशम सर्वेशा, लगाएंगे और यहाँ तो नवग्रह बोले दिया है तो उसी में सप्तमी आ जाएगी स्त्री का स्वर मृदतम होता है तो स्त्री स्वर स्वरो मृदुतमो भवती खरगोश सबसे अधिक डरपोक जानवर होता है शश या शब यहाँ में से हम छाट रहे हैं तो एक ही शब्द है सबसे तो सर्वेशु या सर्वेशाम? हाँ अब अधिक की अलग से न बना करके वो तमक में आ जाएगा भीरुतम पशुरास्ती भगवती ठीक जंतु कह सकते हैं पशु कह सकते हैं सरस्वती सबसे अधिक विदुषी है तो सरस्वती विद्वत अब यहां क्या बोलेंगे सबसे की हुँ? सर्वासाम या सर्वासुस क्योंकि श्रीलिंग में ही छांटना है उसको तो सरस्वती सर्वासाम विद्वत्तमास्ती ग्रीष्म ऋतु में दिन सबसे बड़ा होता है और शिशिर में रात्रि सबसे बड़ी होती है तो ग्रीष्मत ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्मत दिनम या दिवस दिवसो हां बृहतमोति बृहतमोति और शिशिर में शिशिर नक्तम या रात्रि ही दीर्घतमा भगवती तो तो अव्य है नक्तम ही रहेगा वो तो आप नक्तम बोलेंगे तो लेकिन यहाँ फिर बृहत्तम लगाएंगे हाँ नक्तम लगाएंगे तो बृहत्तम बृहत्तम अच्छा, क्योंकि अवय का कोई लिंग तो होता नहीं है जहाँ कोई लिंग नहीं है वहां पूछ ले लेकिन यहाँ कह के कहने की जाए ये लंबाई बढ़ती है ना इनकी नहीं। नहीं। तो दीर्घ शब्द ज्यादा उचित रहेगा दीर्घ तो दीर्घ तमाम, तमाम। गुड़ सबसे अधिक मधुर होता है और विष सबसे अधिक कटु होता है तो गुड़ की गुड़ो हाँ हाँ सर भवति विशेष्य सर्वेश मधुरतमोति कटुतमोर हम क्या गुण शब्द विष तो न पुसिल में आएगा शायद और ये गरल शब्द ये पुलिंग का होगा गरल क्या दिया इसमें अशुद्ध शुद्ध में देखिए राम शिव दत्ते तो हम छांट रहे हैं इसलिए सब पंचमी करके शिवदत्ताद बनेगा और अधिक शब्द की संस्कृत अलग से न बना करके वो तरप प्रत्यय ही अधिक अर्थ में आ जाएगा तो चतुर तरह ऐसे ही वैदिक धर्म है सर्वधर्मात् पंचमी नहीं होगी यहाँ षी या सप्तमी होगी तरप प्रत्यय करते हैं तो पंचमी होती है और तमप करते हैं तो ष्ठी या सप्तमी होती है तो सर्वधर्मेशु प्राचीन तम नपुंसक लिंग में है गुड शब्द विष हा विष तो नपुंसक लिंग में आएगा गुड चलिए अगला अभ्यास देखिए सठ वहािंगा है ये दिन शब्द के लिए और वार शब्द भी बोलते हैं उसके साथ में रवि सोम मंगल इत्यादि लगा कर के रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार है बृहस्पतिवार शुक्रवार है शनिवार है हाँ कह देते हैं वासर दिन हो गया ऐसे ही मास शब्द ये भी पुलिंग में है और फिर इन मासों के नाम तो प्रत्येक मास का नाम जो मध्य में पौर्णमासी आती है उसके आधार पर जो मध्य में जो नक्षत्र आता है पौर्णमासी के दिन उसके आधार पर पूरे मास का नाम रखा जाता है लेकिन यहां उत्तर भारत में अंतिम मास के अंतिम दिन पूर्णमासी को दिखाते हैं लेकिन ये गलत है ज्योतिष की दृष्टि से आप दक्षिण भारत के पंचांगों को देखिए वहां पर मध्य में मध्य में पूर्णमासी होती है और वैसे भी देखो हम जब औसत निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं आधा इधर आधा इधर बीच का खरीद पकड़ते हैं औसत में अब जब पूरे मास का नाम रखना है हमें और प्रत्येक दिन भिन्न भिन्न नक्षत्र आ रहा है तो पूरे मास का नाम रखने के लिए हम कौन से नक्षत्र का आश्रय लेंगे अंत वाले का कि मध्य वाले का अंत वाले का आश्रय लेकर के ये कौन सी बुद्धिमत्ता हुई हु? कोई कहेगा पूर्व वाले का लो फिर और मध्य का ले लिया तो ना इधर वाले को प्रश्न है ना उधर वाले को तो पूर्णमासी मध्य में इसलिए मास का प्रारंभ कौन से पक्ष से होता है फिर कौन से पक्ष से होगा अगर पूर्णमासी मध्य में आएगी तो कृष्ण पक्ष के अंत में आती है पूर्णमासी तो के बाद मेरा, मेरा प्रश्न क्या था मेरा प्रश्न क्या था जब मध्य में पूर्णमासी आएगी तो मास का प्रारंभ कौन से पक्ष से होगा ठीक तो सृष्टि का प्रारंभ कब हुआ था शुक्ल पक्ष ऐसी अच्छा चलो नहीं समझा रहा है समझो आप जब सृष्टि परमात्मा प्रारंभ करेगा प्रारंभ करने का तात्पर्य बन तो गए सारे पिंड जैसे आपने प्रतियोगिता देखी होगी जब दौड़ लगाने वाले दौड़ लगाने से पहले कैसे खड़े होते हैं एक लाइन में तो परमात्मा के जो धावक हैं ये सारे पिंड एक पंक्ति में आ गए अब दौड़ लगनी शुरू होगी परमात्मा ट्रिगर दबाएगा और दौड़ प्रारंभ हो जाएगी तो जिस समय ट्रिगर दबाएगा उस समय इन ग्रहों की क्या स्थिति थी एक पंक्ति में और जब सारे एक पंक्ति में होंगे आप बताइए उस दिन पूर्णमासी होगी या मावस्या होगी हम्म हम्म नहीं एक लाइन में जब होते हैं भूल रहे हो देखो पूर्णमासी के दिन सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा अगर ये एक लाइन में आ जाने पूर्णमासी होगी उस दिन अरे अमावस्या होती है उस दिन अमावस्या का अर्थ क्या है चंद्रमा चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पूरी आ गई सूर्य का जो प्रकाश आ रहा था पृथ्वी पर उस प्रकाश को चंद्रमा ने आवृत कर लिया तो उसी की छाया आएगी तो चंद्रमा आवृत कब करेगा सूर्य को जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा एक पंक्ति में तभी तो करेगा आवृत और एक पंक्ति में अगर आ रहा है तो उस रात्रि को हमें चंद्रमा दिखाई देगा क्योंकि चंद्रमा के ऊपर के भाग पर है सूर्य का प्रकाश तो निचले भाग पर तो है नहीं तो हमें दिखाई देगा ही नहीं वो वो अमावस्या हो गई तो जिस दिन सारे पिंड जिस समय सारे पिंड एक लाइन में होते हैं अमावस्या होती है अब ट्रिगर दबते ही शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया भाई ट्रिगर दबते ही दौड़ लगाना जब इन पिंडों ने प्रारंभ किया तो अब तो अलग अलग हो गए ना अब कोई तेज दौड़ रहा है कोई मध्य दौड़ रहा है कोई कैसा ही दौड़ रहा है अलग अलग होते ही प्रकाश आना और शुक्ल पक्षों को हल्का सा प्रकाश चंद्रमा हल्का सा दिखता है दिखता है उसकी धारी भी नहीं दिखती है दिखती है धारी परमा सही ढंग से दिया है तभी तो ये दिन बनना है आपके अगर सही ढंग से आप सही ढंग का अर्थ ये ले रहे हो कि सब में गति समान होती है सदा ही बनी रहती ये सही ढंग से देने का ही परिणाम है कि हम दिन में बैठे हैं यहाँ यदि एक सी गति सब में होती तो न कोई ऋतु होती न कोई दिन होता रात्रि रात्रि सदा सारी सृष्टि रात्रि में निकल जाती फिर कहा से आप अनुवाद की पुस्तक पढ़ लेते तो सही गति दी है उसी का परिणाम है ये किसको किस गति से दौड़ाना है सबकी भिन्न भिन्न गतियां अलग अलग तभी ये सब विविधताएं आ रही हैं रात्रि और दिन बन रहे हैं हाँ उत्तर, हा, उत्तर दक्षिण भारत में पंचांग सही बनता है वहां पर वहां मास, मास के मध्य में तो ये जो बता रहा था मैं कि पूर्णमासी के दिन जो नक्षत्र होता है उसके आधार पर उसका नाम पड़ता है पूरे मास का जैसे चित्रा ये नक्षत्रों के नाम श्रीलिंग में आते हैं चित्रा विशाखा ज्येष्ठा आषाढ़ा, श्रावणी भाद्रपदा तो ये जिस दिन होते हैं चित्रा यश्याम पौर्णमाश्याम सा और उस मास का नाम पड़ जाएगा चैत्र नक्षत्रेण युक्त काल सा पौर्णमासी अस्मिन पौर्णमासी उससे मास का नाम पड़ जाता है तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठाढ़वण भाद्रपद आश्विन कार्तिक का मार्ग शीर्ष ये मृग शीर्ष मार्ग शीर्ष पूष से पौष मघा नक्षत्र है ये फाल्गुनी फाल्गुना तो ये सब पुलिंग में नाम आते हैं विशेषण दे दिया इन्होंने बाढ़ अच्छा बाढ़ को अच्छे को बोलते हैं ना बाढ़ युवन युवा अर्थात छोटे अर्थ में भी आता है युवन और उरु बड़े के लिए स्थूल मोटे के लिए पीछे इन्होंने तरफ तमप हलादी प्रत्यय दिए थे अतिशायन अर्थ में यहां अतिशायन अर्थ में आजादी प्रत्यय दोनों यश इस और इष्ट नियम सब वही है दो में से कुछ छाटेंगे तो इन एस, बहुतों में से छांटेंगे तो इष्ठन और प्रत्यय उन्हीं सूत्र में आए हुए हैं ये द्विवचन विभज्यो पदे तरबी यसुनौ तमप अब उसमें इतना नियम कर दिया है कि और कियसुन ये दोनों प्रत्यय ये गुणवाची शब्द से होते हैं आजादी गुणवचनात वचनात् गुणवाचक शब्द से ये प्रत्यय होंगे और गुणवाचक से तरप तमप भी हो जाएंगे क्योंकि उसका निषेध नहीं है परंतु जो गुणवाचक नहीं है उससे केवल तरप तमप ही होंगे गुणवाचक से दोनों हो जाएंगे दूसरी बात यह है कि जब ईयन और ईष्ठन करेंगे तो आजादी होने से भाषंज्ञा भी हो जाएगी अचीब से तरप तमअप करेंगे तो भाषं नहीं होगी ये क्या कह रहे हैं कि ईएस और इष्ट के विषय में दो बातें कौन सी ईएस और इष्ट गुणवाचक शब्दों के साथ ही लगते हैं सब प्रकार के शब्दों के साथ नहीं लगते और तर और तमप य यश इष्ट लगाएंगे तो अंतिम स्वर का लोप तात्पर्य भाषंया होगी तो यश ये तीचा से अंतिम स्वर सारे अंतिम स्वर नहीं केवल एकार और अकार इनका लोप हो जाएगा और यदि अंत में बहुत हल आ रहा है व्यंजन आ रहा है हम तो उस अवस्था में टी भाग का लोप होता है और टी भाग क्या होता है अच्छो आदि अंतिम वर्ण से जो पहला है अचह अच्छा, अंत्यादि उसको टी भाग कहते हैं यदि अंतिम व्यंजन हो तो उस व्यंजन और उससे पहले के स्वर स्वरि दोनों का ही लोग हो जाएगा टी भाग में अंतिम टी होता ही है और अंतिम अक्ष के साथ में यदि अंत में हल आ रहा है व्यंजन आ रहा है तो वो भी उसी में सम्मिलित हो जाता है जैसे पट उसे करेंगे हम तो केवल यहाँ पर अंत में अच ही है तो ऊ का टी भाग का लोप हो करके प्रतिष्ठ तो यहां ये तीचा की तो आवश्यकता ही नहीं कि यहां तो टी भाग का ही लोप हो जाता है भाजय होने से तो प्रतिष्ठ बन गया ऐसी महत में अब टी भाग कितना है अत जैसे महियसी ये सुन करेंगे तो महिष्ठ हम तो पटु से पटियान पटिष्ठ लघु से लघियान लघिष्ठ महत से महियान महिष्ठ कुछ और भी नियम है इसमें और ये नियम तीन स्थानों पर लागू होते हैं एक तो ईष्ठन और इयसुन प्रत्यय तो हम देख ही रहे हैं यहाँ पर एक प्रत्यय जो भाव अर्थ में इमिच प्रत्यय भी आता है जहाँ त्व और तल आए हैं श्याय आया है वहीं पर सूत्र है एक पृथ्वादिभ्यमिज व तो तीन प्रत्ययों को लेकर के ये सूत्र बनाए गए हैं और ये तीनों प्रत्यय कहां पड़े हैं एक सूत्र में तुरस्टे मेयस् तो इष्ठे मेयस्टे मेयस्टे तो मेयस् में तीन हो गए इष्ठन इमनिज और ईयसुन तो इनके परे रहते तो एक तो ये टी भाग के लोग का नियम देख लिया आपने दूसरे दो सूत्र इसमें और दिए हुए हैं स्थूल दूर युवा, ह्रस्व क्षिप्र क्षुत्राणाम यणादि परम पूर्वश गुण तो ये कहता है स्थूल दूर युवा, ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्र इनमें यणादि परम जो यण के पर का भाग है यण यन से यणादि परम उसका तो हो जाएगा लोपर हाँ यन साथ में आ जाएगा यण साथ में आ जाएगा और उसके आगे का भाग जो भी है जैसे यदि हम स्थूल में ही देखें तो स्थूल में यण कौन सा है लकार और लकार के बाद क्या है आकार आप दोनों को हटा दीजिए स्थूल रह गया स्थूल रह गया और आगे है अब दूसरा कार्य क्या किया सूत्रण दो कार्य करता यनादी परम यणादिपरम पर का लोप पूर्वस्य च गुण जो पूर्व रह गया उसको गुण गुणो अबादेश दूर को ले लीजिए दूर में रूरा रे फौराकार और अकार और पूर्व दू को गुण हो गया दो दविष्ठ स्थूल दूर युवा युवा में व पूरा गया युवन वन वन पूरा गया यू गुण यो यविष्ठ स्थूल दूर युव हरस्व हरस्व में वह गया पूरा हरस रह गया हरस अब इसमें गुण के लिए कोई शब्द ही नहीं है गुण के लिए कोई वर्ण ही नहीं है तो हृसिष्ठ है और क्या है स्थूल दूर युव हृस्व क्षिप्र क्षिप्र में रह गया क्षिप अब क्षिप में गुण के लिए है वर्ण कौन सा ई क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षिप्र क्षुद्र में रुद्र गुण हो जाएगा ओ स्थूल दूर क्षिप्र क्षोष्ठि ठीक है एक सूत्र और है प्रिय स्थिर स्थिर गुरु वृद्ध त्रिप्र दीर्घ वृंदारकाणाम गर्वर्षि त्रप द्राघी वृंदा तो इसमें कुछ आदेश दिए हुए हैं कुछ शब्दों के स्थान पर वो इन तीन प्रत्ययों के परे रहते हो जाते हैं तो इसमें इन्होंने बना भी दिए हैं कुछ शब्द जैसे प्रशस्य को श्र आदेश हो जाता है इसका अलग सूत्र है प्रशस् श्र वो तो यहां नहीं दिया इन्होंने तो श्रेयान श्रेष्ठ है और प्रश्य श्र के आगे है प्रशस् से श्र जिया जिया जानी जिया आदेश भी होता है प्रशस् के स्थान में तो जियायान और ज्येष्ठ लेकिन जिया आदेश प्रशस्त के स्थान में होता है उसी के आगे सूत्र है वृद्ध से वृद्ध के स्थान में भी जिया आदेश होता है तो जिया तो अब जिया जहां आएगा ज्येष्ठ या जियायान, इसके दो अर्थ हो गए या तो प्रशंसनीय है वो अधिक या बड़ा है अधिक श्रेष्ठ और श्रेयान का एक ही तरह का अर्थ होगा लेकिन ज्येष्ठ और जयान के दो तरह के अर्थ हो गए बड़ा भी और प्रशंसनीय भी क्योंकि जय च वृद्धस्य से हम्म, वृद्ध के स्थान में भी जय होता है वृद्ध का प्रयोग नहीं होगा उधर प्रशस् का प्रयोग नहीं होगा या तो श्रेय करेंगे या जय करेंगे लेकिन जय दो अर्थों में होता है दो शब्दों के स्थान में हो रहा है प्रशस्त के स्थान में भी हो रहा है वृद्ध के स्थान में भी हो रहा है अंतिक और, अंतिक और नेद साधु, नेद और साध अंतिक के स्थान में निकट ने निधिष्ठ और बाढ़ के स्थान पर साध आदेश साधियान साधिष्ठ अधिक सरलता से होने वाला हुँ? अब ये सूत्र में आ गए ठीक है स्थूल दूर बस दो ही दिए इसमें नहीं इधर आ रहे हैं युव इधर आ गया है इस लाइन में स्थूल दूर युवा, हृस्व ह्रस्व आया कहीं पर नहीं आया ह्रस्व दीर्घ नहीं स्थूल दूर युवा, ह्रस्व क्षिप्र और क्षुद्र ये भी नहीं है इसमें आगे फिर प्रिय स्थिर के सारे शब्द इसमें आ चुके हैं तो स्थूल दूर के दो शब्द आ गए इसमें और एक युवन आ गया तीन आई हैं केवल तो स्थूल का स्थियन स्थविष्ठ है दूर का दबियान दविष्ठ है और इधर युवन का हा युवन में एक सूत्र और है युवाल पयोहो कन अन्य ये युव और अल्प के स्थान पर कन आदेश विकल्प करके तो युवन के स्थान पे हम कन करेंगे तो कनिष्ठ है कन लेकिन यही इस युवन में यदि हम कन नहीं करेंगे तो स्थूल दूर सूत्र यणादि पर का लोप करके पूर्व भाग को गुण कर देगा तो यविष्ठ भी बनेगा वो इन्होंने यहां पर नहीं दिया है चलें आगे अब देखिए स्थूल इससे प्रिय से तो प्रिय को पर अभी उसी में आगे सूत्र में प्रिय स्थिर में तो प्रेष्ठ प्रयान स्थिर में स्थिर में स्थिर।, स्थिर को स्था आदेश। स्था आदेश। क्या आपने कहा जाए क्या कर दिया आपने आप दूसरे सूत्र में पहुंच गए स्थिर को स्था ही है सीधा इसमें अनादि पर का लोप नहीं है आप प्रश्न मैं कर रहा हूं उत्तर दीजिए स्थ है और ये सुन है तो गुण कैसे हो गया टी भाग का लोप होना चाहिए था टेह सूत्र से हुं? फिर भूल गए प्रकृति प्रकृत्यच अब ये एकाच बन चुका है स्थ आदेश होते ही है? तो स्थयान गुण हो जाएगा स्थयान स्थे उदेश भरिष्ठ है बरियान तो उरु क्या होता है बड़ा ठीक है वेद में आता है यह शब्द उरु बड़े अर्थ में? अर्थ में बहुत अर्थ में बहुत अर्थ में गुरु को गरादेश बड़ा ये भी है गरियान गरिष्ठा है भारी में भी है दीर्घ का द्राघ द्राघिष्ठ है द्राघियान बहु का भूआदेश बहुर लोपो भूज बहु इसका सूत्र लगे तो भूयान भूयिष्ठ है युवन का, गया, का हो गया पटु का केवल टी भाग का लोप होना पटियान पटिष्ठ है लघु का लघियान लगिष्ठ है महत का टी का लोभ हो महियान महिष्ठ है और मृदु में यहाँ एक अलग सी नियम लगेगा टीभाग का तो हो ही जाएगा साथ में रा रितो हला दे लघु यदि शब्द हलाद है और उसमें रिकार लघु है तो उसको र आदेश तो मृद म्रिद का मृदु का बन गया मृद म्रद, मदियान मधिष्ठ बलिन टीभा का होकर के बलियान बलिष्ठा तो इसमें प्रिय स्थिर के कितने शब्द आ गए प्रिय स्थिर स्थिर नहीं आया प्रिय स्थिर स्फिर बहुल बहुल नहीं आया बहुल गुरु आ गया वृद्ध आ गया नहीं वृद्ध भी नहीं आया इसमें वशिष्ठा बनता है उसका फिर बहुल गुरु वृद्ध है त्रिप्र ही है दीर्घ वृंदारक भी नहीं है चलिए जितने आगे इतने ठीक है उदाहरण के वाक्य देखिए सप्ताहे सप्त तो का अहन का समास करके सप्ताहे टीभाग का लोप हो जाएगा सप्त तो दिना भवंती दिन शब्द नपुंसक लिंग में आता है वर्षे वर्षीय <गर्ण> द्वाद मास चैत्र वैशाखादय जननी जन्म भूमिष्ठ दोनों ले लिए एक साथ तो जननी जन्म भूमि अब दो में से एक कुछ हट रहे हैं तो कौन सा आएगा ये सुन और किस कौन सा गुण लेकर के महान महत्ता हुँ? गुरु गुरु शब्द कई अर्थों में आता है गुरु केवल भारी अर्थ ही मतलब ले लेना इसका जो गुणों में जिसमें प्रकर्ष है जिसमें तो गरी गुरु से गर आदेश होकर के गरीयस स्त्रीलिंग में गरीयसी अब जननीय जन्मभूमि छाट तो रहे हैं गरीयसी लेकिन किसकी अपेक्षा छाट रहे हैं दोनों को स्वर्ग से तो स्वर्ग जी में आ गई स्वर्ग आद्य गरीयसी अच्छा अब इसमें दो को छाट रहे हैं तो ये कैसे आ गया ये सुन दो को बता रहे हैं ये सुन कब आता है दो में से एक को छाटने में यहां क्या हो रहा है ये नहीं हमें ये बताओ दो में से एक को कौन कौन दो है जिनमें से एक छाटा जा रहा है देखो पहले जननी और स्वर्व को ले लो तो जननी और स्वर्ग में कौन कौन अच्छा है जननी बन गया अब जन्मभूमि और स्वर्ग को ले लो जी, जी, जी, जी। इस तरह से दो बार होगा ये है दो में से यह कुछ हटना पहले जननी और स्वर्ग का जोड़ा बनेगा फिर जन्मभूमि और स्वर्ग का जोड़ा बनेगा इसीलिए चय लगाया गया यानी गरियासी का संबंध जननी के साथ भी है जन्मभूमि के साथ भी है हम यू भी कह सकते हैं जननी स्वर्गात गरियसी जन्म भूमि ही स्वर्गात गरियसी अब दोनों हर चौ लगा दिया एक और जोड़ना और जोड़ लो कितने जोड़ लो लेकिन उधर तो स्वर्ग एक ही रहा ना जिससे हम तुलना कर रहे हैं तो एक एक ही तुलना ही तो करेंगे इसलिए यह सुन हो गया श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात्न अनुष्ठिता तो स्वधर्मो विगुण श्रेयान ये अच्छा नहीं है बाकी है सैद्धांतिक दृष्टि से सिद्धांत विरोधी है ये पहली बात तो ये धर्म धर्म ही होता है वो हमारा है या दूसरे का है इसकी बात नहीं हो रही और फिर यहाँ पे यहां तक कह दिया कि यदि अपना धर्म गुणों से रहित है तब भी श्रेयान है वो और दूसरा गुणों से युक्त है अच्छी प्रकार से उसका अनुष्ठान भी किया जा रहा है तब भी अपना तब भी अपना अच्छा है विगुण होने पर भी चलिए हमें तो ये देखना है कि नियम क्या चल रहा है तो इस तरह से दो में से एक को छाटा गया अर्थात एक परधर्म और एक स्वधर्म तो परधर्म की अपेक्षा स्वधर्म को अच्छा बताया तो श्रेयान और ये विगुण हो गया स्वधर्म का विशेषण उधर स्व अनुष्ठित शब्द हो गया परधर्म का विशेषण समझ आ गया उधर धर्म पंचमी हो गई स्व माने अच्छी प्रकार से अनुष्ठित अनुष्ठान जिसका किया गया है ऐसा पर धर्म उसकी अपेक्षा स्वधर्म भले ही उसका अनुष्ठान ढंग से नहीं किया गया है गुणों की न्यूनता है उसमें फिर भी श्रेय बताया जा रहा है उसके लिए श्रेयान रामो लक्ष्मणात जियायान तो यहाँ भी दो है देखो राम और लक्ष्मण राम को बड़ा बताया जा रहा है तो जियायान आसित अब इधर दो और आ गए और भरत तो भरत के अपेक्षा शत्रुघ्न छोटा है शत्रु भरतात कन्यान आशीत इसको उल्टा ग्रंथ कैसे बनेगा भरत शत्रुनाथ ज्यायान होगा फिर <laughs> विपरीत करेंगे तो ज्यान बनेगा वो पांडवा नाम युधिष्ठिरो ज्येष्ठ पांडवेशु भी कह सकते हैं तो ज्येष्ठ यहां ये जो जय आदेश हुआ है ये किसके स्थान में हुआ है प्रशस्त के स्थान में, के में या वृद्धि के स्थान में अच्छा प्रशंसनीय है वो फिर देखना वाक्य पांडव में युधिष्ठिर प्रशंसनीय है ऐसा बोलना चाह रहे हैं ये, ये आयुम बड़ा है ये कहना चाह रहे हैं तो वृद्धि के स्थान में है ये पांडवा नाम युधिष्ठिर ज्येष्ठ ठीक है तो ये वृद्ध के स्थान में जय आदेश है प्रशस्त के स्थान में नहीं है हाँ गुणों की दृष्टि से कहना हो तो बात अलग है लेकिन यहाँ जो प्रसंग चल रहा है पीछे का भी देखिए आप कन्यान जायान चल रहे हैं नहीं और देखिए अगला शब्द भी यही बता रहा है कि आयु में नापतोल हो रही है गुणों में नहीं सहदेवश कनिष्ठो भ्राता बहु तो ये वाक्य बता रहा है नी यहा वृद्ध के स्थान में जय आदेश है अगला वाक्य तो सहदेवो कनिष्ठा कनिष्ठा में क्या हो गया कनिष्ठा में क्या हो गया युवा कन अन्य तरस्याम या तो हम युवन के स्थान में करना या अल्प के स्थान में दोनों में कन ही रहेगा और अन्य तरस्याम है तो अल्प भी बोल सकते हैं इसको हम अल्पिष्ठा भी कह सकते हैं और यविष्ठा भी कह सकते हैं और कनिष्ठा भी कह सकते हैं अब ये स्थन क्यों हुआ क्योंकि ये अब तीन में छांटा सभी में छांटा जा रहा है यानी सभी पांडवों में वो कनिष्ठ था आगे देखिए वाक्य एक सप्ताह में सात दिन होते हैं तो एक अस्मिन सप्ताह है एक सप्ताह है सप्त सप्त दिवसा दिवस हम्म आगे प्रथमा व्यक्ति लगाते जाइए रविवार है सोमवार है आदि ठीक है एक वर्ष में बारह मास होते हैं एकस्मिन वर्षे एकस्मिन संवत्सरे द्वादश मासा माभवती सही लिखे हैं सब द्वादश मासा भवंती तो यहां भी सब में पुल आएगा हम चैत्र है कोमा लगाते जाएंगे तो आप विसर्ग लगाते जाइए नहीं तो फिर जो नियम है हसीच इत्यादि सूत्रों का वो भी लगा सकते हैं तो आषाढ़ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक का मार्ग शीर्ष है पौष माघाल गुणश्च और इन्ही शब्दों से हम जब पौर्णमासी को बोलेंगे विशेषण बनाएंगे इन शब्दों को तो चैत्री वैशाखी इस तरह से बन जाएंगे फिर क्योंकि ये अणप्रत्यांत है सारे शब्द नहीं? ये शब्द अणप्रत्यांत है तो अणप्रत्यांत का जब श्रीलिंग बनाते हैं तो टिडाण सूत्र लगता है विद्या धन से बड़ी है दो ही तो है ये तो विद्या धनाद धनाद गरियासी, कोष्ठक में इन्होंने गुरु शब्द भी दिया है देखिए बृहद शब्द आता है आकार में बृहद शब्द तो विद्या और धन का कोई आकार नहीं नाप रहे हैं यहाँ पर कि कौन अधिक लंबा है कौन अधिक छोटा है यहां उसकी महत्ता बताई जा रही है तो उसमें या तो आप महत्व शब्द का प्रयोग करें लेकिन वो भी इतना अच्छा नहीं है ज्यादा अच्छा है गुरु शब्द गुणों की दृष्टि से तो गुणों की दृष्टि से यदि विशेषता बताई जाती है तो गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं तो गरी यासी हमारा धन, घर तुम्हारे घर से दूर है अस्माकम गृह या मम गृह आ, युश्म, हां, हैं युषमाकम हृह वो तो समास करेंगे आप तो त्विहाद हो जाएगा अस्माकम त्विहा अस्माकम गृह या अस्मद गृहम या मद गृह त्विहाद युष्म गृहाद युष्माकम गृह कई प्रकार से बोल दो आप बिना समास बोल सकते हो अब दूर है तो दूर कौन है दूर कौन है शीघ्र बोलिए दूर कौन है गृह कौन सा लिंग है तो आपने क्या लिखा था दवियान कैसे बन गया ये दबिया ठीक है दबियोस्ती नबू सलीम में कैसे चलाएंगे रूप प्रत्यंत के दवियह दवियसी दबिया भीम अर्जुन से स्थूल है तो भीमोर जुनाथ अब दो में से कुछ हाट रहे हैं तो स्थवीयान अथवा हलादी प्रत्यय करें तो हलादी प्रत्यय करें तो स्थूल तरह अर्जुन भीम से धनुर्विद्या में चतुर है तो भीमात ये दोनों अलग हो गए और चतुर किसमें है धनुर्विद्या में तो धनुर्विद्याम पटु को लगाएंगे तो पटियान अथवा पटु तरह अथवा चतुर तरह हुँ? तो चतुर से हम ये सुन भी कर सकते हैं क्या आजादी गुणवचना देव आजादी प्रत्यय गुणवाचक अब गुणवचन का अर्थ क्या है वहां पर सूत्र में जिन्होंने पहले गुण को कहा है अब द्रव्य को कह रहे हैं इसे कहते हैं गुणवचन गुणम उक्तवान गुणवचन पटु शब्द पटुत्व को भी कहता है एक प्रकार से और उस गुण से युक्त को भी कहता है लेकिन चतुर चतुराई को नहीं कहेगा इसलिए तो गुणम इति गुणवचनः हिंसा से अहिंसा प्रशस्तर है हम्म हम्म बोल तो दिया था मैंने लेकिन आप अवहेलना क्यों कर रहे हैं कि जब पटु इन्होंने कहा है बोलने को तो, लिख तो नहीं नहीं। कोई कारण भी तो हो अवहेलना का <laughs> हैं प्रयोग है। हाँ, तो कर लिया हमने लेकिन फिर भी अभ्यास बनाने के लिए आप वैकल्पिक रूप में आपको लिख लिख लीजिए उसको लेकिन प्रधानता यहाँ पर इन्हें दोनों को देना है हिंसा से अहिंसा तो हिंसा या अहिंसा आप प्रशस् को आपको जो है आप कहोगे कि हम तर भी तो कह सकते हैं प्रशस् तरा कह सकते हैं वो ठीक है लेकिन श्र भी करना है तो श्रेयसी हिंसा या अहिंसा श्रेयसी यह मार्ग उस मार्ग से लंबा है अयम पंथा या मार्ग पंथा बोलेंगे तो आकारांति ही रहेगा पंथा पंथा पंथा पंथानंथान तो अयम पंथा अयम मार्ग अयम मार्गस अयम मार्ग तस्माद तस्मान नकार हो जाएगा ये तस्मान मार्गाद अब दीर्घ शब्द आ रहा है तो दीर्घ में आपको द्राग आदेश करना होगा तो द्राघियान बहुतों में छाड़ते तो द्राघिष्ठ बन सकता था दीर्घ तरह भी कह सकते हैं रमेश मेरा भाई है मेरा बड़ा भाई है और उमेश छोटा भाई है एं, रमेशो हा अगर हम इस रूप में लें इसको कि रमेश मेरा बड़ा भाई है यानी मुझसे बड़ा है रमेश मुझसे बड़ा है इस तरह से लेंगे तो मत्त हम्म के कैसे हैं रमेशो नहीं रमेशो मम करेंगे तो फिर बड़े भाई का क्या बनाएंगे रमेशो मम तो बड़ा भाई क्या होगा बड़े बड़े की बनाइए भाई को तो आपको बोलना है अलग से भाई का तो आपको अलग से बोलना है अगर स्पष्ट करना है तो और नहीं तो अब वहां तो ये था कि ये पीछे आया था ना इनके उदाहरण वाक्यों में कि राम और लक्ष्मण ज्यान आशीत तो वहां तो ठीक है सब जानते हैं राम और लक्ष्मण भाई भाई हैं लेकिन यहां यदि हम कहेंगे कि रमेश संस्कृत में यदि हिंदी का वाक्य न देखा जाए तो आप यदि केवल बड़े की ही संस्कृत बनाएंगे तो भाई है ये अर्थ नहीं निकलेगा उससे पड़ोसी हो सकता है मित्र हो सकता है क्योंकि रमेश राम और लक्ष्मण तो भाई भाई हैं ही वहा कोई आवश्यकता नहीं थी वाक्य में कहने की कि रामो लक्ष्मणात ज्यान भ्राता आशित कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन यहाँ आपको भ्राता भी कहना होगा अब इसमें अगर पीछे के वाक्य में देखे हम तो उस रूप में भी ले सकते है पीछे आ चुके हैं अग्रज और अनुज तो वहां से यदि बनाएंगे हम इसको तो रमेशो मम अग्रजो भ्राता अस्थि ठीक है और यदि यहां हम यह करेंगे तो फिर हिंदी का वाक्य ऐसे बनेगा कि रमेश मुझसे बड़ा भाई है तो मुझसे की संस्कृत आपको लेनी है तो मत्त यानी पंचमी लेनी होगी मुझसे तो रमेशो मत्त अब बड़े भाई का क्या करेंगे क्योंकि वृद्ध शब्द लाएंगे आप या और वृद्ध के स्थान पर फिर ज्या आदेश भी होगा वृद्ध से तो ज्यायान रमेशो मत ज्यायान उमेशस्य उमेशस्य कन्यान ठीक है कन्यान भ्राता ऐसे बनेगा रमा विष्णु की पत्नी है अब इसमें कोई तरप की बात नहीं है तो यहाँ इन्होंने क्यों दिया है ये क्या बताने के लिए ये वाक्य तो ये वाक्य इस अभ्यास की तो कोई बात नहीं बता रहा है आप पीछे जो वाक्य आए हैं, उनके आधार पर कहीं भी ले सकते हैं। सामान्य रूप से तो रमा विष्णु और भारी आस्ती पत्नी अस्थि पत्न्यस्थी होगा पत्न्यस्ती क्यों होगा पत्न्यस्थी आपने आग की मात्रा लगा दी है ना फिर आपने आगे मात्रा बोल दी उधर तामे आज उड़ रहे आपका उच्चारण जो है बड़ा विचित्र तो उच्चारण तो इतना विचित्र क्यों बन जाता है पत्न्यस्थी जीवा आपकी है आप नियंत्रण में रखिए उसको या रपक जाती है यू ही किसमें समास कर लो लेकिन हैं समास अभी नहीं बता रहे हैं ये समास आएंगे इनके थोड़े तो, तो पीछे आ चुके हैं लेकिन सामान्य ही आए अभी और तीसरे भाग में इनका विशेष चलता है फिर प्रौढ़ वाले में प्रौढ़ रचनानुवाद कोम दी उसका पता नहीं कब नंबर आएगा करेंगे नहीं उसको भी चलिए पहले इसी को कर लेते हैं पूरा इंदुमती का शरीर फूल से भी कोमल था इंदुमत्या शरीरम अब पुष्पादपी ठीक है पुष्पादपी अब मृदु शब्द से हम यह सुन करें तो, तो क्या बनेगा क्योंकि यहाँ फिर वो भी लगेगा रितो हला लगो। तो क्यों बनेगा शरीर न पूे अगर देह करेंगे तो बन जाएगा पुलिंग में तो मृदियोस्ती इसमें ऐसा एक शब्द आया था हाँ है तो मृदियान दिया भी इधर ये मृदियान मृदिष्ठ हम्म वेद सारे धर्मग्रंथों में श्रेष्ठ हैं तो वेद हां सर्व धर्मग्रंथ अथवा श्रेष्ठो ग्रंथ श्रेष्ठ हैं सी श्रेष्ठ कालिदास सालिदासकवियों में श्रेष्ठ है कालीदास कवि कवीना व्रेष्ठोस्त कौरव में दुर्योधन सबसे बड़ा भाई था तो कौरवेशु कौरवा नाम सबसे बड़ा अब सबसे की अलग से नहीं बनानी है आपको तो क्या होगी ज्येष्ठो भ्राता बहुवा ज्येष्ठ भ्राता था पांडवों में सहदेव सबसे छोटा भाई था यहाँ यद्यपि ये लकारों का नहीं इतना ध्यान दे रहे क्योंकि इनके उदाहरण के बात क्यों देख लीजिए कि रामू लक्ष्मणा जयान आसीत हैं अंत में बहु भी दे दिया है तो कौरवों में यह तो हो गया पांडवों में सबसे सहदेव सबसे छोटा भाई था पांडवेश सहदेव कनिष कनिष्ठ कनिष्ठ आसित कनिष्ठ था हाँ सब छोटा हो गया भाई की चाहें लगा सकते हैं कोई बात नहीं भ्राता सारी पुस्तकों में मुझे गीता प्रिय है तो सर्वेशु पुस्तकेशु मम गीता अप्रियतमा भी कह सकते हैं और प्रेष्ठा यहाँ स्टन का प्रयोग करना है ईश्वर सबसे अधिक समीप सबसे अधिक दूर सबसे उत्तम सबसे स्थूल नहीं तो पूरा एक ही वाक्य क्या तो अच्छा कोमल है ठीक है तो ईश्वर सर्वे सर्वेशम सर्वेशुआ है किसमें नहीं तो आएंगे अभी देखते हैं एक करके देखते हैं तो पहले है सर्वेशामी तो हो जाएगा ना दोनों में से कोई भी ले सकते हैं अब अधिक की अलग से नहीं बनानी है आपको अब समीप का अंतिक जैसे दिया इन्होंने तो अंतिक बाढ़ है और नेद अंतिक और बाढ़ के स्थान, का, स्थान में नेद या साध यथास तो अंतिक के स्थान पर नेद तो आप क्या कह रहे थे प्रश्न कह रहे हैं किन में से किनमे तो लगाना तो होगा आपको यथर्स निर्धारण हम कैसे लगाएंगे सूत्र यत यतः वो कौन है फिर यत जिस से कौन है वो जिस कौन है वो तो कोई तो हो जिसमें निर्धारण करे जिस से तो निर्दिष्ठ ठीक है ये हो गया समीप का और सबसे अधिक दूर दविष्ठ सबसे उत्तम तो बाढ़ उत्तम होता ही है तो साधिष्ठ है अंतिक बाढ़ और नेत साधव साधादेश हो गया सबसे स्थूल तो यहाँ पर आप यणादि पर का लोप करके और उधर गुण करेंगे अबादेश स्थिष्ट है सबसे लघु टीभा का लोप करके लघिष्ठ है सबसे महान तो महान का आ, महान का महिष्ठ महती रहेगा लघु लघु में लघु में कनिष्ठ कर सकते है लेकिन लघु का ही प्रयोग चलता है क्योंकि कन आदेश होता है अल्प और युवन के स्थान में तो अल्प और युवन अर्थ ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन यहां पर सबसे लघु का तात्पर्य यहां मात्रा में नहीं ये मात्रा का लघुपन नहीं है सूक्ष्मता की दृष्टि से है और वो जो है युवाल पयो हो युव और अल्प तो युव और अल्प वहां पर मात्रा की दृष्टि से है वो आयु की दृष्टि से तो आयु की दृष्टि से आता है प्राय हम किसी को युवा कहते हैं तो आयु की दृष्टि से तो कहते हैं और अल्प मात्रा की दृष्टि से भी कह सकते हैं और लघु जो है ये सूक्ष्मता की दृष्टि से अणु रणियान महतो महयान अणु आता है ना अणु तो अणु भी उसी सूक्ष्मता के लिए ही है उस दृष्टि से आप लघु कह सकते हैं सबसे महान महिष्ठ ये हो गया दोबारा गया ये सबसे उत्तम सबसे स्थूल सबसे लघु सबसे महान और सबसे बड़ा तो गरिष्ठ गरिष्ठ भोजन भी होता है वहां भारी अर्थ होता है फिर उसका सबसे विशाल, उरु तो अब आ जाएगा वरिष्ठ उरु को वरादेश हो जाता है सबसे स्थिर तो स्त्री क्या आदेश करेंगे स्थिर को स्थापित से हा। और सबसे बड़ा तो यहां वृद्ध शब्द के स्थान पर जिया आदेश हो जाएगा तो जिया से ज्येष्ठ अब ये आकारम बड़ा हो गया सर्व की दृष्टि से सबको प्रिय आकार नहीं कहते इसको परिमाण कहते हैं वैसे दार्शनिक दर्श, भाषा में परिमाण आकार शब्द कहते ही हमारा ध्यान नेत्रों से दृश्य पदार्थ पर जाता है सबसे प्रिय प्रेष्ठ सबसे बलवान तो बलिन शब्द से ही टी भाग का लोप करके बलिष्ठ है और सबसे अधिक कोमल नहीं और सबसे अधिक या कम आएगा आगे इन्होंने पीछे कोमल दिए थे जैसे सबसे प्रिय सबसे बलवान तो और शब्द आज चाहिए सबसे अधिक और सबसे कोमल है और अगर अगर सबसे ले भी लिया इधर तब भी आपको अधिक अधिक की अलग संस्कृत बनेगी कोमल की अलग बनेगी अधिक इन कोमल का विशेषण नहीं है आई अधिक ये कह रहा हूं मैं यदि कोमल का विशेषण अधिक होता तो बहु को अलग से नहीं देते ये मृदु को अलग से प्रयोग करने के लिए ये बहु और मृदु दिए हैं इसमें दोनों में इष्ठन लगाने के लिए तो बहु का क्या बनेगा भू आदिश हो जाएगा बहुत लोपो भू चाह बहु हो तो भूयिष्ठ और मृदु से बन जाएगा मृदिष्ठ और ऐसे आप करें बोलेंगे नहीं कि बहिष्ठ मृदुष्ठ भूयिष्ठ मृदिष्ठा ऐसे नहीं वो अलग है उसका गुण अच्छा, यहाँ सबसे अधिक का जैसे हम मंत्र में आता है ना उसमें बोलते हैं परिभू हो सपर्यगात मंत्र में यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में सपर्यगात शुक्रम अकायम अवरणम असनाविर शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू, परिभू हो तो परिभू का अर्थ ही वहां पर जो सबसे अधिक है जो सबको जो है तिरस्कृत किए हुए है दबाए हुए है अर्थ है यहाँ अधिक का ये कोमल का विशेषण नहीं है शुद्ध शुद्ध वाक्य में देखिए जयान तो नहीं बनेगा दवियान दबियान दूरयान नहीं बनेगा प्रिययान तो प्रियन बड़े विशेष लग रहे हैं ये हम्मयान तो भू हो जाएगा भूयान ऐसे ही बहिष्ठा न होके भूयिष्ठ गरिष्ठा न होके गरिष्ठ है और ज्येष्ठा में ये क्या कर दिया अच्छा जेष्ठ है हाँ या नहीं है इसमें ठीक है हाँ ज्येष्ठा हाँ इसी का बन गया बिगड़ के जेठ और कनिष्ठ वरिष्ठ ठीक है ये कल देखेंगे फिर साठवा अभ्यास प्रणोदनी